श्री उखल बंधन लीला किस स्लोक चार से आवृत्ति करें नौ चार तामस्तन में काम आसाध्य मथन तीन जननी हरी गृहीत दधुमंथानी प्रत्यस प्रीतिमा तामस्त कामया साध्य मथनम के जननी हरि इनके मित्रा बधुमंथान श्रद्धी मिलिए दिमंथान्य सेध प्रीतिविजन हरि गृह्वा दधिमंथन काम माता यशोदा को स्तन्य काम स्तन के अभिलाषी कृष्ण आसाध्य उनके समक्ष प्रकट होकर मथनतिम मथती हुई जननि माता को हरि कृष्ण ने गृहवा पकड़कर दधिमन्थानम मथानी न्यषेधत मना किया रोक दिया प्रीतिम आवहन, आवहन प्रेम की परिस्थिति उत्पन्न करते हुए अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपात के द्वारा अनुवाद जब जशोदा दही मथ रही थी तो उनका स्तन पान करने की इच्छा से कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और उनके दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए उन्होंने मथानी पकड़ ली और दही मथने से उन्हें रोकने लगे तात्पर्य कृष्ण कमरे के भीतर सो रहे थे और जब ही वे जगे तो उन्हें भूख लगी अतः वे अपनी माता के पास गए उन्होंने माता को दही मथने से रोकने तथा उनका स्तन पान करने के लिए उन्हें मथानी चलाने से रोका जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय जै। श्रील प्रभुपाद इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण के अपने भक्तों के साथ की गई लीला खास करके माता जसोदा के साथ जो व्यवहार है उनका भाव है उसी को व्यक्त किया जा रहा है श्री कृष्ण कक्ष में सो रहे थे और माँ जसौदा दही मत रही थी दही किसके लिए मत रही थी कृष्ण के लिए बहुत शुद्ध शुद्धि पूर्वक वस्त्र आदि पहन करके और तत्पर हो करके कमर कस करके माँ जसौदा दही मत रही थी तो श्री कृष्ण जब शयन कक्ष में जगे कभी माँ के पास गए आसाध्या उस माँ के पास गए क्यों गए अस्तन में काम भगवान को अस्तन का दूध पीने की इच्छा हो गई माता ज सोदा का दूध पीने के लिए बड़ा सुंदर शब्द है स्तन काम भगवान को कहा जाता है कि वे पूर्ण काम है आप काम है लेकिन यहाँ उनको सुदेव जी कह रहे काम स्तन के दूध को पीने की कामना हो गई तो भगवान कहाँ आप पूर्ण काम रहे वे पूर्ण काम किसी और के लिए होंगे लेकिन भक्तों के लिए भी अस्तन्य काम है माँ के दूध को पीने की कामना हो गई और बेडरूम से चल करके आए यहाँ दही मंथन कर रही थी यशोदा सुखदेव जी कहते हैं ताम दिया यशोदा के पास आ करके भगवान ने देखा कि दही मथ रही है तो भगवान उनके प्रेम को बढ़ाने के लिए दही मथना रोक दिए प्रतिम आवहन जब भगवान कृष्ण मथानी मध्ध, पकड़ लिए जब यशोदा का ध्यान गया और चल नहीं रही थी मथानी भगवान ने रोक दिया इसका संकेत है कि भगवान ने यह कहा मन में कि माँ बहुत हो गया इतना परिश्रम तुम कर रहे हो अब परिश्रम मत करो तो मथानी रोकने से कृष्ण को परम आनंद हुआ माता जसोदा को आनंद हुआ कोई उन्हें दुख नहीं हुआ और आनंद बढ़ गया प्रीतिम आवाहन प्रीति मतलब तो प्रसन्नता आवाहन को बड़बड़ गई उनकी आनंद बढ़ गया क्या विचार करके कि हमारे बच्चे में मेरे प्रति प्रेम है तब तो ये आ गया और इसके भुजा में छोटा बच्चा है लेकिन बल है मथानी को पकड़ लिया तो ये विचार करके मां यशोदा को परम आनंद हुआ बच्चे का बल बढ़ रहा है और बुद्धि भी है इसने सोचा कि इस कार्य को करने से माता ध्यान देगी तो मथनन जननी मंथन करते हो हु, करती हुई अपनी माता को रोक दिए और रोके तो उससे जसौदा का प्रीति प्रसन्नता बढ़ गई धारण माता भी बच्चे की लीला को देखकर आनंदित होती है फिर भगवान के लिए क्या कहना है वो तो सचिदानंद घन है उनका शरीर दिव्य है उसको देखने से ही आनंद बढ़ता है फिर छूने का अवसर मिले उस तो पर भी यदि वे किसी भक्त के साथ छेड़खानी करें कोई काम करने से रोक दें तो क्यों नहीं प्रसन्नता होगी निषेधत प्रतिमा माँ यशोदा का काम रोक दिया गया भगवान के द्वारा इससे माँ यशोदा की प्रसन्नता बढ़ गई आनंद बढ़ गया कृष्ण मथानी रोक करके फिर माँ के कमर पकड़ करके बेचाढ़ गए माता के गोद में माता कुछ प्रयास नहीं कर रही थी कृष्ण स्वयं ही कंचुकी हटाए माता जसोदा का कंचुकी दूर किए और उनका स्तन पीने लगे कि भक्ति में यह एक बहुत बड़ा सुख है भगवान को दूध पिलाने का सौभाग्य माता जसोदा के बारे में महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया है कि जसोदा ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था उसे भगवान को दूध पिलाने का मौका मिला जो सौभाग्य स्वयं जन्म देने वाली देवकी जी को नहीं मिला वह सौभाग्य गोपी को मिला यशोदा को तो यशोदा को भगवान पुत्र रूप में प्राप्त हुए जन्म लिए थे देवकी के गर्भ से परंतु जो सुख मिला ये सौदा को वैसा सुख देवकी को नहीं मिला तो क्या कारण है महाराज परीक्षित पूछ है सुदेव जी कब उत्तर देते हैं ब्रह्मा जी के आदेश से नंद महाराज गोपालन की ड्यूटी लिए गोपालन करते थे उनकी पत्नी जसोदा थी इसी ब्रह्मा की आज्ञा पालन करने से गायों की रक्षा करने से यह सौभाग्य प्राप्त हुआ नंद महाराज ये बसदेव जी के भाई लगते थे लेकिन ब्रह्मा जी ने आदेश दे दिया तुम वैश्य का काम करो मेरी आज्ञा है खूब अच्छी प्रकार से गायों की सेवा करो तो भाई होते हुए भी वसुदेव जी क्षत्रिय थे और नंद महाराज कर्म के अनुसार वैसे हो गए गोपालन करते थे और उनके गोपालन से प्रसन्न हो कर के भगवान ने उनका ऐसा सौभाग्य दिया विचारणीय बात है मथुरा में भगवान जन्म लिए और स्वयं आ गए गोकुल में और जो सुख ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला वो सुख जसोदा को दिया उन्होंने मंथन दंड पकड़ करके रोक दिए इसके बाद जशोदा ने उनको गोद में ले लिया स्तन पिलाने लगी भगवान पहले स्तन काम हुए भक्त के हृदय के भाव को हृदय के रस को पीना चाहते थे जो अनादि काल से पूर्ण काम है ब्रह्म है जिनको कोई कामना नहीं है जिनकी सभी कामनाएं पूरी हो चुकी हैं फिर भी भगवान इस ब्रज में स्तन्य काम है दूध पीने की इच्छा हुई अनेक भक्तों के साथ भगवान अनेक कामना रखते हैं ब्रज के सखाओं के साथ खेलने की कामना उसके साथ ही घर घर में माखन चुराने की कामना कामना ही नहीं वो काम भी करते हैं और अपने बड़े भाई श्री बलराम जी को मिला लिए हैं चोरी करने में बलराम जी भी सहायता करते हैं और कभी कभी कहते हैं ये काम ठीक नहीं है कृष्ण कृष्ण कहते थे उस दिन तो तुम भी गया था बड़ी मनोहर लीला है भगवान बच्चों को ने कंधे पर उठाते हैं खेलते हैं चुरा करके खाते हैं जो प्रभु सारे जगत के विश्वंभर हैं विश्व का पालन करते हैं वे चोरी करके खाते हैं जसौदा दूध पिला रही थी तमंक मारु ढमपा या कृष्ण को अंकुम आरूढ़ आरूढ़ गोद में लेकर के दूध पिला रही थी अंकम आरूढ़ कृष्ण गोद में चढ़ गए थे आरूढ़ हो गए थे और ऐसे कृष्ण को जन्नी जसौदा पायत दूध पिला रही कैसा दूध स्नेह स्नेह से अपने आप जो झल रहा था निकल निकल रहा था स्तन में दूध भर गया था केवल कृष्ण के स्पर्श से दूध बहने लगता था स्नेह स्नूतन अतिशय स्नेह से प्रेम से दूध चिचवा रहा था उसको पिला रही थी और मुखम इ क्षति सस्मितम मां जसोदा कृष्ण का मुख देख रही थी जो स्मित से युक्त था बहुत प्रसन्न था कृष्ण अपनी योजना को पूरा किए मंथन दंड रोक दिए जो सौदा का काम रोक दिए वे चाहते थे जो सोदा काम न करे हमको दूध पिला दें तो बहुत उपाय करके गोद में चढ़ गए तो उनको दूध पिला रहे थे, उनका मुख देख रहे थे, बहुत प्रसन्न थे श्री भगवान दूध पीकर के प्रसन्न हो रहे हैं भगवान की भूख और मां का सुख अद्भुत है माँ को सुख मिलता है बच्चे का पालन करने में उसको खिला पिला करके जो सुख मिलता है वह सुख बहुत बड़ा है यद्यपि इस संसार में पिता अभी संबंध होता है पुत्र से परंतु माँ का जो संबंध है वो अतिशय घनिष्ठ संबंध बच्चा पहले माँ के पेट में रहता है इसके बाद माँ के गोद में सोता है माँ ही उसे खिलाती है पिलाती है पढ़ाती भी है इसलिए हमारे यहाँ कहावत है बच्चा मातृभाषा सीख लेता है माँ जो बोलती है वही वो सीखता है भाषा पितृभाषा प्रयोग नहीं होता है मदर टंग या मातृभाषा का प्रयोग होता है इस प्रकार मां के साथ बच्चे का बहुत सा संबंध है तो यह संबंध यदि भगवान के साथ हो जाए यदि भगवान पुत्र बन जाए और वे कुछ काम करने से रोकें जबरदस्ती करें या उठ जाए तो उनको मनाने में जो सुख मिलेगा माँ को उस सुख की कल्पना पुरुष कर नहीं सकता भगवान को छाती का दूध पिला करके यसोदा परम आनंद में थी और यशोदा के छाती का दूध अमृत है जिसकी भगवान भी अभिलाषा करते हैं कृष्ण को पीने में तृप्ति नहीं हो रही थी पीते जा रहे थे और माता जसोदा का दूध कम हो नहीं रहा था पास ही अंगीठी पर दूध औटा जा रहा था दूध सोच रहा था कि मैं जब पक जाऊंगा तब ठंडा करके कृष्ण हमको पिएंगे लेकिन दूध ने सोचा कि ये तो माँ जो सोडा का दूध पी रहे हैं इससे इनका पेट भर जाएगा मैं तो बेकार रह जाऊंगा मैं आग में जल करके बेकार तपस्या कर रहा है अतः तो दूध में उफान आ गया अधिक ताप होता है दूध में तो दूध उफान जाता है और बर्तन से बाहर आकर के आग में जल जाता है तो दूध ने सोचा मैं इतनी तपस्या कर रहा हूं यदि कृष्ण मुझे नहीं पिएंगे तो मैं बेकार ही रह जाऊंगा व्यर्थ होगी तपस्या इसलिए वो आत्महत्या करना चाह मैं मां के सामने आत्महत्या करू तो कृष्ण पर दृष्टि थी मां की देख रही थी कृष्ण के मुख को उसका ध्यान गया दूध के तरफ उसने देखा कि दूध उफान रहा है जसुदा ने सोचा ये छाती का दूध तो अपने पास है कभी नहीं पिला दूंगी कृष्ण को और ये जो कृष्ण का आहार है भोजन है उसको बचा लेना चाहिए तो कृष्ण को छोड़ करके वही वही बेड पर बैठा करके और दूध को उतारने चली गई अथवा पानी डाल करके उसके उफान को कम करना चाहते इसके बाद भगवान को क्रोध हो गया क्रोध आ गया जो परम शांत है कभी क्रोध नहीं है रजोगुण नहीं है तमोगुण नहीं है जो विशुद्ध सत्व में है फिर भी भगवान में क्रोध आ गया देखिए भगवान में पहले काम आया क्रोध आया सब दिव्य है भगवान का काम भगवान का क्रोध और भगवान का भय ये दिव्य है लौकिक है भगवान निष्काम से सकाम हुए और और पूर्ण तृप्त है फिर भी अतीत रह गए उनको कुल आया कि मेरी माँ मुझसे प्रेम नहीं करती है ये दूध के प्रति आसक्त है दूध बचाना चाहते हैं इतनी कंजूस है मेरी तृप्ति पर ध्यान नहीं गया इसका मुझे फेंक करके और ये दूध बचाने दौड़ गई अद्भुत लीला है दूध में उफान देख करके मां जसोदा को अपने बच्चे का ध्यान नहीं रहा कि बच्चा दूध पी रहा है तो दूध पी, दे, पीने देना चाहिए इस पर ध्यान नहीं गया और बच्चे को तुरंत नीचे रख करके और चलेगा ये दूध होता है दूध तो शर्म से गड़ गया उसने गोचा की अरे मैंने माता के सुख में बाधा दिया धिकार है मुझको तो माता को देख करके उसका मस्तक झुक गया नीचे चला गया दूध का अस्तर तो कम हो गया तो दूध को यही आस्वादन का विषय कि भगवान ने क्रोध आया क्रोध किस पर अपनी माँ पर बच्चे की भी कामना होती है कामना पर जब आघात होता है तो क्रोध आ जाता भगवान ने गीता में स्वयं कहा है तो विषा संघर्ष सुख जाते विषयों का ध्यान करने से उनमें आसक्ति हो जाती है प्राप्त करने की इच्छा होती है और कामना होती है कामना के बाद क्रोध आता है क्यों क्रोध आता है यदि काम की पूर्ति नहीं होती है हम जितना चाहते हैं उतना नहीं मिलता है कोई बाधा दे देता है तो उससे क्रोध आता है संगत समझाएते काम कामत क्रोधो भी जाएते इस तरह से जीव का विनाश होता है जो काम क्रोध है आदि दुर्गुण मनुष्य को मार देते हैं माया में वही दुर्गुण यदि भगवान में देखा जाता है तो में हो जाता है तो काम क्रोध है दिव्य बन जाता है इसी तरह से भक्त में भी यदि काम है कोई कामना है तो कामना का संबंध यदि कृष्ण से हो जाए तो काम धन्य हो जाता है प्रत्येक मनुष्य में काम रहता है यदि इस काम का संबंध कृष्ण से युक्त हो जाता है तो धन्य हो जाता है जैसे प्रत्येक मनुष्य में स्त्री वासना होती है यदि किसी सदगृहस्थ के कि कुल में उसके पुत्र रूप में वैसणा हो जाए तो उसकी काम वासना भक्ति में बदल जाती है यदि तो बच्चा भगवान का भक्त हो जाए तो किसी भी ब्रह्मचारी से वो बढ़ के है वो गृहस्थ या संन्यासी से बढ़कर के परंतु वही काम यदि केवल इंद्रिय तीति के लिए हो तो नरक का दरवाजा है केवल इंद्रिय तीति के लिए स्त्री संकरण यह नरक का दरवाजा है भगवान ने गीता में कहा है त्रिविधम नरकस दारम नास नमात्मर तीन प्रकार का गेट है नरक में कितने का और कैसा गेट जिसका दरवाजा खुलता है उस पर पैर रखते ही, देखते है, है गिर जाएगा व्यक्ति आम क्रोध लोभा तस्माद तेजन तो भगवान कहते हैं इन तीन से बचना चाहिए तो एक त्रय तेज तीन से बचना चाहिए काम क्रोध लोभ भगवान सुझाव दे रहे हैं आज्ञा दे रहे हैं तीन से बचन भगवद गीता के सुना अध्याय में भगवान ने दैवी संपत्ति का वर्णन किया दैवी संपत्ति का अर्थ है भगवत भाग, संबंधी ज्ञान भगवान जैसा शुद्ध विचार हो जाए इसको दैवी संपत्ति कहते हैं दैवी संपदा भगवान वर्णन करते हैं दैवी संपद विमोक्ष के लिए है ये मुक्त करती है और आसुरी संपद जो है राक्ष संपत्ति है ये विनाश के लिए अध्याय में भगवान ने बात कहते हैं कि काम और क्रोध ये नरक के द्वार हैं तीन से बचना चाहिए थोड़ी सी अवसावधानी है थोड़ी भी क्रोध की मृत्यु हो जाए या काम आ जाए तो उससे व्यक्ति का पतन हो जाता है जैसे मान लीजिए कोई घर है उसका दरवाजा खुलता है नीचे घर है दरवाजा खुला है पता नहीं चलेगा वो पैर रखते ही धाम से नीचे चला इस संसार में काम क्रोध लोभ है ये आत्मा का पतन कर देते हैं यद्यपि व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि मैं तो उचित कर रहा हूं यदि हमें कोई इच्छा है तो क्या गलत है परंतु वह इच्छा भगवत सेवा संबंधी होनी चाहिए और अन्य कोई भी इच्छा है तो नाश निश्चित है क्रोध यदि संसारिक है तो भी विनाश का साधन है कई लोग ऐसे तर्क देते हैं कि हम क्रोध कर लेते हैं दूसरे के हित के लिए क्रोध करते हित के लिए क्या क्रोध करेंगे मंगला आरती में जोर जोर से बोलना सबको मारना है चलो मंगला आरती में नहीं उठने पर क्रोध कर तो ये क्रोध भी उचित नहीं है उसे को कहा जा सकता है प्रेम से सौहार्द से किसी को गाली देकर के मार पीट करके हम भक्ति में नहीं लगा सकते जीव प्रकृति के तीन गुणों से बंधा हुआ है उसका बस नहीं है अतः धीरे धीरे क्रमिक विकास ग्रेजुअल प्रोसेस से उसको भक्ति में लगाया जा सकता है था और व्यक्ति रजोगुन और तमगुण में बंधा हुआ है कितना भी आप प्रयास करेंगे वो जबरदस्ती से काम नहीं होगा लिख रहा किम करीशियत जबरदस्ती करने से क्या होगा अनेक उपदेश सुनने के बाद अनेक प्रवचन सुनने के बाद शास्त्र पढ़ने पर भी मन स्वाभाविक प्रवृत्ति में रहता है हमने एक बार देखा था बॉम्बे मंदिर में एक भक्त टेम्पल कमांडर थे तो उनकी ड्यूटी थी वे जगाते थे सबको मंगल में घंटी बजाकर। उसी मंदिर में एक भक्त रहते थे उनका नाम था तुलसीदास वे एक दिन भी मंगला आते में उठे नहीं थे उनके बगल में ही हमको रूम मिला था नया नया भक्त था मैं तो घंटी बजाते हुए आए टेम्पल कमांडर केवल घंटी बजाते थे इसी से सोया हुआ भक्त उद्विग्न हो गया क्या कि तुम हम ऊपर डिस्टर्ब मत करो तो भक्त थोड़ा बहस कर दिया तुम यहां सुनने आया हो कि भजन करने आया हो तो वो सोया भक्त जग करके कहता है तुम मेरे गुरु नहीं हो तो भक्त कहता है तो प्रभुता जी का नियम है ठीक है तुम मेरे तुम प्रभुता नहीं हो तुम हर जाओ जाते हो कि नहीं जैसे बिल्ली झगड़ा करता है वैसे दोनों भक्त झगड़ा करने लगता तुम मेरे गुरु नहीं हो तुम प्रभुता जी नहीं हो हमको सोने दो और भक्त का दिया टेंपल कमांडर की सोना है तो तुम इसका आश्रम से बाहर चले जाओ इसी पर झगड़ा हो गया हाथापाई होने लगी भक्त भगवान था जो सोया था नॉर्थ इंडिया का था इलाहाबाद का और वो टेम्पल कमांडर चेन्नई का था जो सोया था वो धकेल करके उसको नीचे कट दिया तुम हमारे हम, पास घंटी कभी मत बजाओ हमको नहीं जगना है फिर सो गया तो लगातार मैं तीन चार दिन घटना देखा जो आदत होती है जल्दी नहीं सुधरती है जो भक्त मंगला आरती में आ, आते हैं कुछ भी विपत्ति आए बरसा या जाड़ा वो आते ही हैं और नहीं आने वाले कोई भी सुविधा दिया जाए वो नहीं आते हैं कोई ना कोई बहाना करके रह जाते हैं सिर में दर्द है आज रात में मैं ज्यादा जा, सोया नहीं कोई ना, कोई ना कोई बहाना कर लेते हैं और यहां तक कह देते हैं, हमको कोई जगाया नहीं प्रयास करता है भक्त के मैं जग हूं उसके लिए घड़ी भी रखता है घड़ी जो अलार्म देती है अलार्म तो बजता है स्वयं ही चालू किया है लेकिन उसको बंद करके फिर सो जाता है विचार वही रहता है नहीं उठना है तो नहीं उठना है शीला प्रभुपा जी क्रमिक विकास कहे हैं कि संभावना में ग्रेजुअल विकास होता है धीरे धीरे बढ़ते हैं जीव। भगवान की बात कह रहा था कि भगवान अपने भक्त के प्रेम से अनेक कामना करते हैं क्रोध करते हैं लोभ करते हैं लेकिन भगवान का सब कुछ दिव्य है उनके उसी क्रोध की लीला में भक्त आनंद लेते हैं मां जसोदा कृष्ण को दूध पिलाने में जो सुख मिन मान रही थी वही सुख जब कृष्ण क्रोध में दही का मटका फोड़ दिए तो उसमें भी पा रहे थे कृष्ण मां जो का दूध पी रहे थे पर, परम आनंद में और थोड़ा सा उसने काम किया कि कृष्ण को हटा दिया ग्रुद से इसी पर वे क्रोधित हो गए कि हमको क्यों हटा रही है मुझको दूध क्यों नहीं पिला रही है थोड़ा सा दूध बचाने के लिए प्रयास करती है मैं पूरा मटका फोड़ दूंगा उसके बाद मां जसोदा को सुखी हुआ उसके बाद मां जसोदा ने कृष्ण को बांधा उखल में बांधा बंधने के बाद भी भगवान आनंद में थे जो कृष्ण के सुख के लिए बांधी कृष्ण के सुधार के लिए कृष्ण आनंद से बंधन स्वीकार किए कुछ लोगों ने खबर दिया बलराम जी को करे तुम्हारा भाई गाय बकरी की तरह बांधा गया तो श्री बलराम जी में क्रोध आया कौन बांधा है कौन बांधा है ये कहते हुए जा रहे थे कृष्ण को खोलने के लिए कौन बांधा है कौन बांधा है कृष्ण जो भगवान है पति है तब जो सौदा स्वयं सामने हो गई उसने कहा कि मैं बांधी हूं क्या हूं? कहते हो? तब श्री बलराम जी डर गए वे कहते हैं जब मां ने बांधा है तब तो ठीक तो किया है यदि कोई दूसरा बांधा होता तो मैं दिखा देता मां बांधी है तो मैं क्या करूं बहुत बोल रहे थे बलराम मां ने छड़ी दिखाकर कहा कि तुम जाते हो कि नहीं जैसे मैं इसको बांधी हूं तुमको भी बांध दूंगी बलराम जी कहते थे तुम जानती नहीं हो ये ईश्वर है भगवान है अगर तुम्हारा दही थो, थोड़ा सा बर्बाद कर दिए तो सारा संसार का दही इन्ही का बनाया हुआ है जो कहती थी जब सारे संसार की दही इसी का बनाया हुआ है दही के लिए क्यों चोरी करता है बलराम जी कहते हैं ये नारायण है मां जशो तुम कौन हो मैं शेष हूं तुमको पता नहीं है मेरे एक फूक से सारा ब्रह्मांड जल जाता है माँ जो सोना कहते है तुम हट जाओ नहीं तो कुछ शेष निकाल दूंगी बलराम जी भाग जाते हैं और कृष्ण के पास जा करके कहते हैं मैं क्या करूं मैं प्रयास किया तुमको खुलवाने का लेकिन माँ है तुमको मैं पहले कहा था कि ये सब काम मत करो चोरी मत करो आज अपने घर में बर्बाद किया मटका फोड़ दिया तो धन मिलेगा ही अब तो मैं क्या करूं? वे भी कृष्ण के बगल में खड़े होकर के रोने लगते हैं। सूरदास जी ने लिखा है दोनों भाई रो रहे हैं दोनों विपत्ति में हैं। यह आनंद की लीला है कोई सुख नहीं भक्तों को इस लीला से आनंद मिलता है कृष्ण को बांधा गया कई जगह भगवान का विग्रह मिलता है वो बंधा हुआ ही देखना चाहते हैं ष्ण बांधे गए हैं रो रहे हैं क्या कोई इसके लिए दुखी होता है नहीं बल्कि आरती करता है इसी तरह से बंधे रहो अपने कर्म का फल भोगते रहो और फिर दिवाली आती है फिर कार्तिक महीना आता है फिर नया बंधन डालते हैं। ऐसा नहीं है कि खोल दें लाला को आप घूमे फिरे तो भक्त भी पसंद करते हैं ना उखल बंधन लीला को ये सब दिव्य आनंद की लीला है कृष्ण के सुख में बाधा पड़ी माँ ने दूध पिलाना बंद कर दिया इसी पर उनको क्रोध आया तो इसी क्रोध स्पर्श वे मटका फोड़ दिए तो संचित दही भी बह गया मटका जो बहुत दिन से दूध माठा खाया था अभी फूट गया वृंदावन के पास एक माठ गांव है वहाँ भक्त सुनाते थे कि इतना माठ मिट्टी का बर्तन फूले हैं कृष्ण उस गांव का नाम ही हो गया माट। जिस घर में यदि दही नहीं मिलता था या दूध नहीं मिलता था सीधे बर्तन फोड़ते थे कृष्ण घड़ा फोड़ कर चढ़ जाते थे गाली भी देते थे इस घर में दरिदा छाई है कुछ नहीं है खाली घड़ा पड़ा है यदि दूध से भरा घड़ा मिल गया या माखन से भरा घड़ा मिल गया तो बहुत आशीर्वाद देते थे भगवान की बहुत सी लीलाएं हैं ब्रज में सर्वोत्तम लीला है नाखन चोरी की रूखल में बंध जाने की रूखल में बंधे बंधे भगवान दो वृक्षों का उद्धार किए खल में बंद करके बेचारा की तरह पड़े थे कुछ बच्चे देख रहे थे कृष्ण धीरे धीरे अपना काम करते और धीरे धीरे उखल को घसीटने लगे मर में रस्सी बंधी थी और वे रस्सी को खींच रहे थे उधर में पेट में तो उखल भी पीछे पीछे जा रहा था बच्चे कहते थे ऐसे चलो ऐसे चलो हम सहायता करेंगे वे भी उखल को ठेलते थे पर एक जगह जाते जाते दो वृक्ष पड़ गए वृक्षों के बीच से कृष्ण निकल गए, छोटा शरीर था और उखल बहुत बड़ा था वहां टक गया तो बच्चे पा रहे थे ऐसे नहीं निकलेगा कृष्ण है तुम लोग हट जाओ यहां से बच्चों के हटने पर अपने कमर से ही खींच दिए दो वृक्ष धराशाई हो गए दोनों वृक्षों से दो देवता निकले जक्ष एक का नाम नलकुवर और दूसरे का मणिगिर था दोनों देवता विष्णु की स्तुति करने लगे। बच्चों ने देखा बड़े तेजस्वी देवता कृष्ण को हाथ जोड़ रहे थे प्रणाम कर रहे थे बच्चों ने जब इस बात को कहा तो ब्रज के लोग ये कह करके कि ये तो अव्य हैं कुछ नहीं जानते छोटा सा बच्चा कहीं दो वृक्ष को उखाड़ सकता है तो बच्चे कहते थे हम दे देखा, हमने देखा है हमने देखा है बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों को बड़े बड़े दिग्गज गजराज भी वृक्ष उखाड़ नहीं पाए उखाड़ नहीं पाते थे एक छोटा बच्चा जो सजा भोग रहा है जिसके हाथ छोटे छोटे हैं जिसके पास कोई बल नहीं वो कैसे वृक्ष उखार सकता है ऐसी ही नीला कृष्ण तो की जब बिल्कुल छोटे थे तीन महीने के उस दिन माँ जसोदा ने एक उत्सव किया कृष्ण का जन्म छत्र पड़ रहा था तो माँ जसोदा ने बहुत बड़ा उत्सव किया भोजन दिया संबंधियों को गोपों को और ब्राह्मणों को जगह कम थी इसलिए कृष्ण को एक बैलगाड़ी के नीचे सला दिया सकट के नीचे मां का ध्यान नहीं था भूख लगी कृष्ण को रोने लगे भगवान ने सोचा कि मां का ध्यान कैसे कृष्ण ये रो रहे थे पैर को उछाल रहे थे पैर को उछालते उछालते थोड़ा सा स्पर्श के गाड़ी के पहिए का तब तक वो सकट टूट गया बहुत ऊंचा सकट था गिरा तो सारा उत्सव शोक सभा में बदल गया सब लोग दौड़े क्या हुआ क्या गाड़ी क्या उलट गई सकट जिस पर बहुत बरसों से सामान लदा हुआ था एक जगह खड़ा था ये अपने आप कैसे उलट गया कोई धक्का दिया क्या कोई हाथी आया भवंडर आया कुछ नहीं हुआ था तो बच्चों ने कहा बलिवासियों से हमने देखा हमने देखा कि बच्चा भूख से रो रहा था और रोते रोते इसने पैर उछाला और तो थोड़ा सा स्पर्श किया शकट का ये शकट उलट गया है बेटा बच्चे ऐसा कह रहे थे उन बच्चों को माँ जसोदा ने कृष्ण की रक्षा के लिए नियुक्त किया था बच्चे सत्य बोल रहे थे कि इसी ने शकट को तोड़ा है तो कुछ लोग तो बच्चों की बात क्यों सुन रहे हो जरा अनुमान से देखो ये छोटा सा बच्चा इतना बड़ा शकट कैसे उलट सकता है जो लोग इन बच्चों की बात सुन रहे हैं वे भी बच्चा ही है छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बैलगाड़ी को वो भी लोड ट्रक को कैसे उलट सकता है तो अन्य लोग मानने लगे कि ठीक है। यह असंभव है पर कुछ लोग जो पूतना के उद्धार की घटना दिखे थे वे लोग कुछ शंका करने लगे कि जरूर यह काम है हो सकता है बच्चे का जब उतना आई थी मार दी गई बच्चे को उठाई गोद में उसी से मर गई तो हो सकता है बच्चा भी कोई अद्भुत शक्ति रखता है या शकट को उलती है एक भक्त इस पर उप्रेक्षा किए हैं देखिए जो सत्य बोल रहे हैं प्रत्यक्ष साक्षी हैं, जिन्होंने बच्चे को देखा है और फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं बच्चा हो चाहे वृद्ध हो यदि कोई सत्य बात बोलता है तो मानना चाहिए हमारे गांव में एक बार हम लोग गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे गाँव के समृद्ध व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि तुम लोग क्या ये किताब बेचते रहते हो तो उन्होंने कहा दिया उस भक्त ने कह दिया कि इसलिए बांटते है कि जीवन बीत गया आप कुछ भजन कीजिए तो बाबा की दाढ़ी बहुत पकी थी लंबी दाढ़ी उन्होंने तो कहा कि तुम बच्चा होकर के हमको सिखाते हो हमारी दाढ़ी ऐसे ही नहीं पकी है तो उस वक्त कह दिया हाँ ज्ञान का मसाला लगा करके पकाए हैं तो बहुत उम्र होने का भी अभिमान होता है बहुत दिन जी गए हैं जी जाने से क्या होगा जी के जी जाते हैं तो वृक्ष भी जीवित रहते हैं भले ही कम दिन के लिए हो कृष्ण का सच्चा ज्ञान होना चाहिए बच्चा हो जाए वृद्ध हो स्त्री हो जाए पुरुष हो जिसको भगवान का ज्ञान है वास्तव में उसी का जीवन धन्य है भगवान चैतन्य में आप जब साउथ इंडिया में गए थे पूर्व क्षेत्र में तो नहीं उसके पहले जब आंध्रा में थे तो लदा रामानंद से भेंट हुई राय रामानंद एक शुद्ध थे एक गृहस्थ थे पर सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा था कि आप जब जाइएगा वहां तो एक बहुत बड़े वैष्णव मिलेंगे उनका नाम रामानंद राय होगा तो रामानंद राय से मिलकर चैतन्य महाप्रभु बहुत आनंद में हुए और गले से गले मिलकर के दोनों रो रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया नहीं रामानंद राय ने कह दिया आप यहां रुक जाइए कुछ दिन मेरा उद्धार कीजिए तो भगवान चैतन्यों ने कहा आपका उद्धार तो है ही आप जगत का उद्धार कर सकते हैं हम आनंद सोच करके बोल रहा था कि मैं गृहस्थ हूं और आप सन्यासी हैं सन्यासी प्लस ब्राह्मण सन्यासी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। मैं गृहस्थ हूं अधम हूं, मैं तो आपसे बात करने लायक भी नहीं हूं उसी पर चैतन में कहते हैं क्या कि विप्रख्या किन्यासी शुद्ध के निर्णय जय कृष्ण तत्वे सही गुरु है चाहे सन्यासी हो या गृहस्थ हो यहाँ तक तो शूद्र क्यों हो जो कृष्ण को जानता है कृष्ण तत्व को जानता है जय कृष्ण तत्वे सही गुरु है वही गुरु हो सकता है भले ही वह गृहस्थ हो विषय हो शुद्ध हो कोई जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण और सन्यासी यही गुरु होगा यही कृष्ण तत्वता सही गुरु है जो कृष्ण के रहस्य को जानता है कृष्ण को मानता है पहचानता तो है वही गुरु है ऐसा ऐसी बात नहीं है कि केवल लाल कपड़ा पहन ले और बस गुरु हो गया या करा ले बार कटा लेव गुरु हो गया या लंबी दाढ़ी रख लेव गुरु हो गया जय कृष्ण तत्व लेता से गुरु है भगवान चैतन्य माप्रभु इस बात का प्रसार किए उनके बहुत से शिष्य हुए जो बहुत बड़े बड़े गृहस्थ थे बहुत विषय में रहते थे राज, राज शासन में जैसे उनके सबसे बड़े शिष्य श्री नाथन गोस्वामी ये उस समय राज्य मंत्री थे मतलब प्रधानमंत्री राजा था नवाब हुसैन साहब और उसके मंत्री थे लेकिन जब भगवान चैतन्य महाप्रुष की कृपा हुई उनका मन कृष्ण में लग गया पद का त्याग करके अपने घर पर रहने लगे प्रधानमंत्री थे और घर पर रहने लगे उस समय नवाब हुसैन शाह को कई दिग्विजय करना था तो उन्होंने भेजा उनको लाने के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको ला जाए तो वे देखे जा करके देखा भक्त जो बुलाया था देखा कि वे दस बीस ब्राह्मणों के साथ बैठे हैं हाथ घर बनाने को और घर बन जाएगा तो हमको पत्नी चाहिए तो ये सब झंझट इकट्ठा करने के लिए नहीं है। तो नमक भी नहीं दिए गए भगवान को बड़ा कि आकाश ही वृंदा बनाए थे भाना चेतन महत्व दिया भक्तों की अजीब रहनी होती है त्याग तो प्रकाष्ठ वह जप करते थे कभी कभी भक्तों के साथ भागवत का स्नादन करते थे टीका लिखते थे रास्ते में पड़े हुए तीन तुझ से भी सदा रास्ते में पड़ा हुआ दिन का सबका पदाघात साहब रहता है कभी तो उठकर प्रतिवाद नहीं करता ऐसी मानसिक स्थिति होनी चाहिए भक्त की तब कहीं भी दुख नहीं होगा अपने को पीड़ से अधम समझेंगे तो किस कहीं दुख नहीं होगा स्वयं धूप सहता है वृक्ष लेकिन दूसरे को शीतलता देता है पिरस्कार सह कर ली सुख देता है ऐसे ही व्यवहार में जरूरी है संसार में हमको वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए यदि सहिष्णु बनेंगे बनने का अभ्यास करेंगे तो दुख चैतन्य महाप्रभु ने यह शिक्षा दिया यदि हम तीन की तरह नम्र रहेंगे वृक्ष की तरह सहिष्णु रहेंगे तब हम कृष्ण का कीर्तन सदा कर सकते हैं अपने को बड़ा मानने पर कीर्तन नहीं होता है भजन नहीं होता है मानना मान देना स्वयं ना चाहे